परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणार में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज समादरणीय कानुड़िया जी आदरणीय प्रदीप जी गांधी समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं हम सभी लोग पुनः इस पावन प्रांगण में जहां एक शांति का अलौकिक वातावरण हमेशा उपस्थित रहता है हाल में इतने लोग बैठे होने के बाद भी अगर शांत हो जाएं तो लगता नहीं कोई बैठा है और ये रामकृष्ण मिशन की विशेषता है आप ठाकुर के मंदिर में जाएं वहां जाने मात्र से आपको शांति का अनुभव होता है एक रश का अनुभव होता है एक आनंद का अनुभव होता है और इससे पता लगता है आप किसी के घर जाएं किसी आश्रम में जाएं वहां जाकर के आपके मन की स्वाभाविक फीलिंग क्या होती है उससे वहां की एक्टिविटीज का पता लगता है वहां पर क्या कार्यक्रम होते हैं कैसे लोग रहते हैं क्या वहां चर्चाएं होती हैं। तो ये दिल्ली वालों के लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के बीच में श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम जैसे एक सुंदर संस्था है जहां आपके लिए ध्यान भजन के लिए अनेक कार्यक्रम यहां होते रहते हम लोग अपने प्रसंग में प्रवेश करें नव योगेश्वरों के साथ विदेहराज निमी जो जनक के पूर्वज हैं उन्होंने प्रश्न किया था संसार के माया से माने दुख सुख से छूटने का उपाय क्या है जो हर व्यक्ति का प्रश्न है आप लोगों ने सुना सदगुरु की प्राप्ति हो जाए और सदगुरु के यहाँ जाने के बाद हम जिस लक्ष्य से घर छोड़ के जाते हैं उसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके वहां सेवा करें एक बड़े अच्छे संत ओंकारेश्वर में थे पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज वो कहते थे कि साधक को हमेशा उस दिन को याद रखना चाहिए जिस दिन उसने घर को छोड़ा था किस लिए छोड़ा था किस उद्देश्य के लिए छोड़ा था किस लक्ष्य के लिए छोड़ा था अगर वो ध्यान में बना रहेगा तो साधक साधना से जल्दी भटकेगा नहीं साधक को ध्यान रखना चाहिए तो साधक को अगर सदगुरु की प्राप्ति हो जाए जैसे गुरु के लक्षण आपको दो दिन में बताए गए ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाए तो वहां पर रहते हुए भागवत धर्म की शिक्षा लो भागवत धर्म और वैदिक धर्म में बहुत छोटा सा फर्क है वैदिक धर्म होता है विधि प्रधान और भागवत धर्म होता है उद्देश्य प्रधान वैदिक धर्म में कोई कर्मकांड कोई अनुष्ठान कोई जप पूजा अगर उसमें मंत्र की अशुद्धि हो गई पंडित की अशुद्धि हो गई यजमान की अशुद्धि हो गई सामग्री की अशुद्धि हो गई तो अनुष्ठान सफल नहीं होगा क्योंकि वो क्रिया विशेष है हिधि हाँ? प्रधान है और भागवत धर्म ने जो भक्ति का रास्ता है यहां आपकी अगर भावना शुद्ध है तो आपकी विधि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो जाए तो भी उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो ज्यादा सरल कौन है भागवत धर्म भागवत धर्म ने भक्ति अच्छा गोपियों को कौन सी विधि आती थी भाई गोपियों को जो कात्यायनी उपासना किया श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई उनको ना मंत्र आते थे ना उनको विधि आती थी ना उनके पास सामग्री थी सारी पूजा की और ना कोई कात्यायनी मैया का मंदिर था कात्यायनी मैया की मूर्ति तो स्वयं यमुना जी की बालू निकाल के बनाती थी और वहीं पूजा करती थी फिर भी सफल हुई क्यों भावना तीव्र थी हा? एक ही भावना थी श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? तो गुरु जी के स्थान में जाकर के उद्देश्य प्रधान जीवन माने जब तक ठाकुर को नहीं देखा ईश्वर को नहीं देखा तब तक गुरु तो आपको मिल गए ना जिन्होंने देखा है जिन्होंने ईश्वर को देखा है जिन्होंने ठाकुर को देखा है ऐसे जब गुरु मिल जाए तो गुरु के उद्देश्य से काम करो ये काम हमारे गुरु जी को कैसा लगेगा इस उद्देश्य उनके पास रहो गुरु जी को अच्छा लगेगा तो करो और गुरु जी को अच्छा नहीं लगेगा तो मत करो हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसा नहीं कि कोई बहुत खास जीवन है या कोई बहुत बड़े बड़े साधना अनुष्ठान किए हैं लेकिन मैं एक बात अपने जीवन में कह सकता हूं कि जिनके पास मैं रहा और जिनको मैंने सदगुरु के रूप में ईश्वर कृपा से जो मिले पूज्य रोटी राम बाबा और पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज उनके प्रति अपनी बुद्धि को समर्पित करके रहा उनसे प्रश्न किया जिज्ञासा किया उसके बाद उन्होंने जो कह दिया उसको ब्लाइंडली फॉलो किया क्योंकि अपनी बुद्धि उतनी नहीं जा सकती जो वो सोच सकते मैंने भागवत पढ़ना शुरू कर दिया था पंद्रह दिन पढ़ भी लिया था गुरु जी ने एक दिन बुलाया भागवत पढ़ रहा हो मैंने कहा व्याकरण भी पढ़ रहा हूं भागवत भी पढ़ रहा हूं गुरु जी ने पूछा भागवत की कथा करना चाहते हो या भागवत का रस लेना चाहते हो मैंने कहा भागवत का रस लेना भागवत का आनंद लेना क्योंकि मैंने घर छोड़ा परिवार छोड़ा साधु रास्ते में कथा करना मेरा उद्देश्य नहीं गुरु जी ने कहा तो भागवत अभी बंद कर दो पढ़ना गुरु जी ने पांच साल का कोर्स बताया आप सोच सकते हैं पांच साल का इतना व्याकरण पढ़ो इतना न्याय पढ़ो इतना वेदांत पढ़ो इतनी मीमांसा पढ़ो उसके बाद भागवत पढ़ना क्लास मेरा शुरू हो चुका था पंद्रह दिन क्लास में जा चुका था भागवत पढ़ना बंद कर दिया पांच साल तक न्याय और वेदांत पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज से पढ़ा व्याकरण धर्म संख्या गुरु जी से पढ़ा मीमांसा बामदेव जी महाराज से पढ़ा और उसके बाद भागवत पढ़ना प्रारंभ किया पांच सालों कंप्लीट करने के बाद लेकिन जब उसके बाद भागवत पढ़ा तो भागवत के एक एक श्लोक का रस आने लग गया आनंद आने लग गया एक माताजी कल परसों हमसे पूछ रही थी कि भागवत तो बहुत कम बची है सात दिन चल जाएगी क्या जो आप कथा कर रहे हैं <laughs> और देखने में कम लग रही ना इधर हाँ वो बोली सात दिन कैसे चले गए मैंने कहा सात दिन में पूरी नहीं होगी इतनी हाँ ओके एक एक श्लोक पे प्रवचन भागवत सप्ताह में सात दिन में पूरा करना होता है वो अनुष्ठान होता है तो अगर मैं कह रहा था अगर उस समय मैं भागवत पढ़ना शुरू करके कथा चालू कर देता तो बीच में फिर पांच साल का समय खाली नहीं मिलने वाला था और फिर हमेशा एक कसक बनी रहती चित्त में कमी बनी रहती कि उस समय अगर पढ़ लिया होता तो अच्छा होता तो एक एग्जाम्पल अगर आप समर्थ गुरु के पास पहुंच जाएं तो फिर गुरु के प्रति समर्पित होकर रहे भागवत धर्माने गुरु को क्या अच्छा लगता है वो आप करेंगे तो आपका जीवन कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ जाएगा यह महापुरुषों का आदेश तो गुरु के पास रह करके और क्या क्या ध्यान रखें सौचम पवित्रता का आ? पवित्रता माने आंतर पवित्र और बाह्य पवित्र आंतर शौच बाह्य शौच बाह्य पवित्रता माने स्नान इत्यादि ठीक से करना रोज कपड़े धोले हुए पहनना पूजा के वस्त्र ह गुरु के लिए पास जाना अध्ययन के लिए जाना सेवा के लिए जाना बिना धोले हुए कपड़े पहन के नहीं जाना हाँ पूजा बिना धोले हुए कपड़े पहन के नहीं करना उलिन कपड़ों की बात अलग अंतर पवित्रता माने मन बुद्धि के पवित्रता मन बुद्धि के पवित्रता के लिए सत्संग और साधना साधना से मन की शुद्धि होती है सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती है तो रोज सत्संग और साधना करो गुरु जी के पास रह करके और बाह्य पवित्रता रखो जूता चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना जूता चप्पल पहन के भोजन नहीं खाना आप लोग साधकों के लिए महात्मा लोग तो सब करते नहीं जो गृहस्थ तो साधक हैं और आजकल शादियों में जो चल पड़ा है ना वो बफे सब जूठा हो जाता है सब एक दूसरे का जूठा उठा, उठा उठा के खा लेते हैं तो पवित्रता कहां रहेगी अनुष्ठान सफल कहां से होगा अनुष्ठान में तो लिखा है जब के समय अगर अपने हाथ की उंगली भी कान में या नाक में या मुख में चली जाए तो पुनः हाथ धोना चाहिए हाथ धो के फिर वापस अनुष्ठान में बैठू जूता चप्पल पहन के अगर ध्यान नहीं रखोगे वस्तुओं का ध्यान नहीं रखोगे तो अनुष्ठान में सिद्धि नहीं मिलेगी सफलता नहीं मिलेगी उसमें ताकत नहीं आएगी साधना में ताकत नहीं आएगी अब थोड़ा करके देखना बाह्य शुद्धि और अंतर शुद्धि तपाह तपस्या बोले गुरु के यहां तपस्या क्या करना है गुरु की सेवा करते हुए कोई कोई सम्मान भी करेगा कोई अपमान भी करेगा कोई तुमको अच्छा कहेगा कोई ढोंगी कहेगा गुरु की सेवा करते हुए जो सहना पड़े सब कुछ सहना इसका नाम तपस्या है गुरु के यहाँ रह करके अपने से तपस्या शुरू मत कर देना गुरु जी कहे पंचाग्नि तापो तो पंचाग्नि तापना गुरु जी कहे पढ़ाई करो तो पढ़ाई करना गुरु की आज्ञा पालन करना ही तपस्या है उसमें कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा अच्छाई बुराई को छोड़ करके गुरु के आदेश का पालन करना यह गुरु आश्रम की तपस्या है तितिक्षा सर्दी गर्मी भूख प्यास इसको सहन करना ये जो गुरुकुल व्यवस्था थी पहले गुरुकुल व्यवस्था में तो हमेशा कहता हूं समाज सुधार समाज सुधार लोग करते हैं अगर गुरुकुल प्रणाली हमारे यहां लागू हो जाए एजुकेशन में कम से कम आठवीं कक्षा तक और वही आयु होती है बच्चों में संस्कार डालने की पांच साल से तेरह साल पंद्रह साल तक के बच्चों में जो संस्कार पड़ जाएंगे वो आजीवन वही संस्कार रहेंगे अगर समाज को उन्नत करना है आज मानसिकता की गिरावट आज पैसे की कमी नहीं है पोस्ट की कमी नहीं मानसिकता की कमी आज जो घोटाले होते हैं करप्शन होता है गरीब आदमी कम करता है अमीर ज्यादा करता है अमीर आदमी मतलब अमीर अफसर हो अमीर णधार हो देश का उनको स्वयं पता नहीं मैं जबलपुर में अपना आश्रम है वहां के एक जो नेता थे मिनिस्टर रहे पहले अभी तो नहीं है उनका बेटा आश्रम में आता था एक दिन पता नहीं कैसे उसके मुख से निकल गया वो कहता है हमारे पापा के पास इतने पैसे हैं कि रखने की जगह नहीं बोलने कहा तो क्या करोगे उसका रखने की जगह नहीं तो ये क्या है मानसिकता की गिरावट है उनको भी स्वयं पता नहीं वो करें क्या इसका लेकिन रखना है लेना है लेना है और मैं उन व्यक्ति को जानता हूं नाम नहीं लेना चाहूंगा वो किसी भी संत महात्मा के पास भी जाते थे तो माला खरीद के नहीं ले जाते थे वहीं जो माला होती थी उनसे लेके पहना देते थे जिनके पास इतना पैसा इकट्ठा करके रखा है वो माला भी अपने पास से खरीद के नहीं ले जाते थे जिम प्रति लोभ अधिकाई जितना ज्यादा इकट्ठा होता उतना लालच बढ़ता जाता है तो ये जो मानसिकता की गिरावट है ये जब तक हमारे एजुकेशन में सुधार नहीं होगा शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक थोड़ा कठिन काम है हो रहा है हमारे मोदी जी इस विषय में थोड़ा गंभीर हैं, हो भी रहा है होना चाहिए तो कहते हैं हमारा तितिक्षा और मौन गुरु के सामने बहुत ज्यादा अपनी विद्वत्ता नहीं झाड़ना चाहिए आ, गुरु के सामने कम से कम बोलना चाहिए मौन का अर्थ वाणी का मौन ये मौन जो लोग रखते हैं ना एकादशी इत्यादि वो ठीक है रखना अच्छा है लेकिन वो मौन का प्रारंभ है वाणी का मौन तो मौन का प्रारंभ है मौन की पूर्णता क्या है जब तुम्हारा मन मौन हो जाए हा? वो मौन की पूर्णता है मौन जो है वो वाणी का धर्म नहीं ध्यान रखना मौन मन का धर्म आपका मन मौन हो जाए मन संकल्प विकल्प रहित हो जाए आप जैसे यहां बैठे हैं मान लो मैं पांच मिनट के लिए प्रवचन बंद कर दू और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए ना घर की याद ना आश्रम की याद ना प्रवचन की याद उस समय एक आपको शांति का अनुभव होगा एक आनंद का अनुभव होगा एक रश का अनुभव होगा इसका नाम मौन है इसका नाम मौन है तो मौन प्रारंभ होता है वाणी से लेकिन मौन की पूर्णता होती है जब एक्चुअल में मन आपका मौन हो जाए हाँ शांत हो जाए संकल्प विकल्प रहित हो जाए कुछ समय के लिए ठीक है हाँ पांच मिनट के लिए दस मिनट के लिए पंद्रह मिनट के लिए तो गुरु स्थान में मौन रहना सीखना चाहिए शांत रहना सीखना चाहिए हाँ ये गुरु स्थान का स्वाध्याय मैने रोज कुछ ना कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय करो अच्छे ग्रंथों का इससे मन का निर्माण होता है आप क्या पढ़ते हैं क्या देखते हैं किसके साथ रहते हैं और क्या खाते ये चार चीजों से आपकी मानसिकता का निर्माण होता है इन चीजों का कितनी अच्छी बातें सब हमारे ग्रंथों में लिखी हैं और इन ग्रंथों को अगर हम एजुकेशन में कहने लगा दो तो बोलते हैं हाँ सांप्रदायिक हो गए संप्रदाय शब्द का अर्थ नहीं जानते बोरा मत मानना हाँ जो लोग सांप्रदायिक सांप्रदायिक चिल्लाते हैं ना उनमें से एट्टी लोग संप्रदाय शब्द का अर्थ नहीं समझते बोलते हैं संप्रदायिक हो गए संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है पुष्ट परंपरा एक पुष्ट परंपरा का नाम संप्रदाय है गुरु परंपरा से जिसने ज्ञान को प्राप्त किया उसका नाम संप्रदाय है सम्यक प्रदीयेते ज्ञानम अनेन इति संप्रदाय जिसने स्वयं पढ़ा है सीखा है वो तुमको स्वीकार करके ज्ञान को प्रदान करे इसको संप्रदाय बोलते असंप्रदाय शब्द का कितना दुरुपयोग हो रहा है संप्रदाय शब्द का दुरुपयोग कट्टरता में हो रहा है कट्टरता उसका अर्थ नहीं है प्रश्न वही है अब एजुकेटेड नहीं है तो जो कह दिया जाए वही मानते सन्यास शब्द इतना शुद्ध शब्द है सन्यास कहीं भी प्रयोग कर देते खेल से सन्यास ले लिया राजनीति से सन्यास ले लिया सन्यास को ऐसी खेल है? कहीं से भी संन्यास ले लिया आ? ये जो हालत है तो स्वाध्याय हमारे स्वाध्याय होना चाहिए इन ग्रंथों का आ? भागवत है भगवत गीता है रामचरितमानस है ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिनमें मानवता का निरूपण है उन्नत मानसिकता का वर्णन किया गया है जो किसी जाति धर्म का वर्णन नहीं है एक मनुष्य बनाने के जिसमें गुण बताए गए और महाराज विविक्त चीर वसनम गुरु स्थान में रहो गुरु के सेवा में रहो तो बहुत ज्यादा हाँ चमक धमक वाले कपड़े चमक धमक वाला रहना और नहीं होना चाहिए चीर वसनम जैसा मिल जाए सादा कपड़ा थोड़ा बहुत फटा भी हो तो चलेगा हमारे गुरु जी सुनाते थे पूज्य स्वामी अखंड जी महाराज जब उड़िया बाबा जी के आश्रम में रहते थे उड़िया बाबा उनके गुरु तो गुरु जी एक बार जो कटिवस्त्र पहने थे या चद्दर ओढ़े थे दो में से क्या था थोड़ा उसमें छेद हो गया था फटा हुआ था बाबा ने कहा सन्यास लेने के बाद भी बाबा उनको पिछले नाम से ही बुलाते थे पिछला नाम था पूज्य शांतनु शांतनु शांतनु, बिहारी गुरुजी का। बुलाते थे। बोले शांतनु, एक कपड़ा फट गया इसको बदल दो लेकिन महाराज जी को उसी में आनंद आता था वो बाबा कहने के बाद भी दो तीन दिन और उसी को ओढ़े रहे एक दिन जब देखा बाबा ने कि अब नहीं बदल रहे तो उनके पास गए महाराज जी के और जहां फटा था वहां पे उंगली डाला और खींच दिया और फाड़ दिया अब बोले बदलोगे कि नहीं आ? ये गुरु का प्रेम है शिष्य नहीं बदल रहा लेकिन गुरु ने कहा अब बदल दो आ? फटा तो अभिप्राय क्या है तुम्हारा साधना गुरु देखेगा ना तुम्हारा कपड़ा नहीं देखेगा तुम्हारा वस्त्र नहीं देखा विविध चीर वसनम संतोषम ए न गुरु के पास रहो तो सम्मान के लिए मत रहो पैसे के लिए मत रहो ईश्वर के लिए रहो हाँ। हमारे गुरु जी कहते थे ऐसे महापुरुष कहा मिलेंगे पूज्य स्वामी बोले आज भी मेरे पास अगर कोई साधक आ जाए कि मेरे को दुनिया में कुछ नहीं चाहिए केवल ईश्वर का दर्शन चाहता हूं बोले मैं उसको ईश्वर का दर्शन कराऊंगा हाँ। ऐसे महापुरुष उन्होंने किया दर्शन श्री कृष्ण का दर्शन उनको हुआ हनुमान जी का दर्शन हुआ एक बार नहीं अनेक बार हुआ कौन ऐसे दावे से कह सकता है हा? कौन ऐसे कह सकता है तो गुरु स्थान में जब ऐसे आप रहेंगे हा? अगर सदगुरु मिल जाए और उनके वाइब्रेशन से आपको पता लगेगा कि सदगुरु है कि नहीं है हा? उनका दिन भर वो मस्ती का चेहरा मस्ती का सत्संग मस्ती की वाणी आनंद का माहौल आनंद का वातावरण परस्परानुकथनम पावनम भगवत या और वहां चर्चा क्या होगी दिन भर पावनम भगवदी अश भगवान की चर्चा होगी सत्संग की चर्चा होगी यही संत की पहचान संत के यहाँ पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं होगी संत के यहाँ पैसे की चर्चा नहीं होगी संत के यहाँ दुनिया के विषय वासना की चर्चा नहीं होगी अगर होती है तो बुरा मत मानना वो कपड़े पहने हुए संत है एक्चुअल में संत नहीं है हमारे गुरुजी तो हमेशा अगर कोई दुनिया की चर्चा करता था बोले भाई इसको बंद करो हरी बाबा के यहां कोई दुनिया की चर्चा करे बाबा सुनते ही नहीं थे आनंदमयी माँ कहती थी हरि कथा कथा बाकी सब व्यथा और वृथा हरि कथा ही कथा है बाकी सब व्यथा है व्यथा और आप करके देख लो एक घंटा भगवान की कथा सुनते हो उसके बाद दिमाग कैसा होता है और एक घंटा दुनिया की कथा सुनते हो उसके बाद दिमाग कैसा होता है प्रत्यक्ष है नहीं एक घंटा जब यहां से हाल से निकलते हो तब दिमाग कैसा होता है आनंदित होता है शांत होता है होता कि नहीं हा ना तो बोलते चलो होता है ना और एक घंटा दुनिया की चर्चा करके आओगे तब अशांत होता है आ? तो प्रत्यक्ष फल है प्रत्यक्ष फल है तो महात्मा कौन जहां भगवत चर्चा हो निरंतर हमारे गुरु जी के यहाँ निरंतर कोई ना कोई सत्संग चलता था कोई ना कोई कथा चलती थी कभी कभी मेरे से भी कहते थे ब्रह्मचारी श्लोक सुनाओ भागवत पढ़ता था मैं एक दो श्लोक गा के सुनाता था बल बस बोले बस दो से ज्यादा नहीं सुनाना और भक्त बैठे रहते थे बोले महाराज जी इनका स्वर अच्छा आप बोलिए और सुनावे महाराज जी कितना स्नेह था उनका बोले नहीं दो से ज्यादा नहीं बोले क्यों बोले उसको नजर लग जाएगी कितना स्नेह था कितना प्रेम था उनका बोले दो से ज्यादा नहीं सुनाना तुम लोग नजर लगा दोगे उसको ये होता है गुरु आ, माता पिता से भी ज्यादा जिसका प्रेम मिलता है हाँ बुरा मत मानना ईश्वर और गुरु का प्रेम एक जैसा होता है आ, अगर वास्तव में आप उसके हो गए वो इतना प्रेम करेगा कि आपको दुनिया का प्रेम भूल जाएगा छूट जाएगा अभिप्राय परस्परा अनुकथनम पावनम भगवे निरंतर जब प्रभु की चर्चा होगी तब क्या होगा धीरे धीरे भाव जागृत होगा भगवान के प्रति रस आने लग जाएगा और जब रश आने लग जाएगा तो उसके पहचान क्या है क्वचित रुदंत अच्युत चिंतया क्वचित हा? कभी कभी श्री कृष्ण के वियोग में रोना आने लग जाएगा असुरुपात होगा इतने दिन बीत गए इतने रात्रि बीत गई इतने वर्ष बीत गए अभी तक श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई हाँ ये कष्ट जब होने लग जाए सोच लो हाँ गुरु के यहां रहने का लाभ जीवन में आने लग गया है दुनिया के कष्ट तो बहुत होते हैं बेटा नहीं हुआ इसका कष्ट है व्यापार नहीं चल रहा है इसका कष्ट है बहुत सारे कष्ट है लेकिन क्या कभी यह भी कष्ट होता है जीवन के पचास साल बीत गए साठ साल बीत गए श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ जो श्री कृष्ण आज बहुत सारे संतों को मिले मीरा को मिले सूर को मिले तुलसी को मिले अष्टछाप कवियों को मिले ग्वरिया बाबा को मिले कितने संत हुए ब्रज के भक्तों में हमारे गुरु जी को मिले हमको आपको भी मिल सकते हा? लेकिन चाहे तो हम चाहे तो सही दुनिया की चाह तो इतनी सारी इकट्ठे किए हुए हैं ये हो जाए ये हो जाए हो जाए होता भी नहीं लेकिन ठाकुर जी कहते मेरी चाह अगर हो जाएगी तो कभी कभी महाराज जो रोएगा कभी कभी हंसेगा क्यों जब रोएगा यही उसका क्रम है जब रोएगा रोते रोते भावावेश में चला जाएगा कभी कभी मूर्छा अवस्था में चला जाएगा तो मूर्छा अवस्था में पहले उसको ठाकुर का दर्शन होता है ठाकुर के दर्शन का जो क्रम है ना पहले भाव में दर्शन होता है फिर स्वप्न में दर्शन होता है फिर इन्हीं आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन होता है कभी कभी जब वो रोएगा रोते रोते बहुत व्याकुल हो जाएगा बेहोशी में चला जाएगा तो भाव में ठाकुर उसको दिखाई देते जब भाव में दिखाई देते हैं तो फिर उनको हृदय से लगा लेते हैं और वो हंसने लग जाता है ठाकुर तो मिल गए चित रुदंती क्वचित हसंती और जब वो फिर वाही चेतना होती है फिर जब लोगों के साथ मिलता है तो खिलखिला के हंसने लग जाता है वो क्यों हसे ये किसी को पता नहीं क्यों रोए ये किसी को पता नहीं हा? ठाकुर की छवि यहां जो लगी है आप देख रहे हैं ना हाल में जो ठाकुर की छवि लगी है उनके चेहरे की मस्ती आप देखे ऐसा लगता है कि शायद अभी मां से बात करके ही आए से मां का दर्शन हुआ हो माँ की बात की हो इस प्रकार से तो वो कभी नंदन थी कभी आनंद करेगा कभी हंसेगा कभी रोएगा नृत्यंती कभी नाचेगा हा? नाचने लग जाएगा और तो उसको लोग दुनिया के लोग क्या कहेंगे पागल हो गया है हाँ पागल पागल बोलेंगे जब पागल बोले तो उसको ज्यादा कष्ट नहीं होगा क्यों वो जानता है जिना बिना पागल हुए दुनिया नहीं मिलती तो बिना पागल हुए ठाकुर कैसे मिल जाएगा हां? हर आदमी तो आज पागल है पागल है कि नहीं कोई पैसे के लिए पागल है कोई पोस्ट के लिए पागल है कोई प्रतिष्ठा के लिए पागल है अरे भाई जब दुनिया के लिए लोग पागल हैं तो हम ठाकुर के लिए पागल हो जाए तो आश्चर्य क्या है हा? और लोग पागल कहे तो उसमें आश्चर्य क्या है पागल कहे तो दुखी मत होना हाँ सोच लेना मीरा बाई को भी लोग पागल कहते थे और मीरा बाई को पागल कहते थे और हमको भी पागल कहें तो हमारा नंबर भक्तों के नंबर में आ गया है तो खुशी की बात है दुखी होने की बात नहीं है ठीक है आप लोग तो प्राय फिफ्टी प्लस वाले ज्यादा हैं कम के भी हैं लेकिन कम है अगर कम अवस्था में कोई सत्संग में आने लग जाए तो अगल बगल के बच्चे घर परिवार के लोग कहते हैं इसको क्या हो गया क्या हो गया मतलब जैसे कोई आफत आ गई अरे सत्संग में जा रहा है क्लब में जाए होटल में जाए तो नहीं पूछते क्या हो गया अगर सत्संग में आने लग जाए क्या हो गया नॉर्मल नहीं है ये तुम दिन भर पागलों के जैसे घूमते रहते हो तो नॉर्मल है एक बच्चा अगर ठाकुर के सत्संग में जाता है साधना करता है जब करता है तो यही दुनिया की लीला है दुनिया वाले सोचते हैं वो पागल है और वो बच्चा समझता दुनिया वालों को कि वो पागल दोनों एक दूसरे को पागल समझते और वो पागल का वही आनंद है, हा? तो क्वचित नृत्यंती क्वचित गायंती कभी तूषणीम भवंती हभी नाचते नाचते गाते गाते फिर ठाकुर उनके सामने भाव नेत्रों में आ जाते चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जैसे होता था मीराबाई के जीवन में जैसे होता था बड़े बड़े संतों के जीवन में जैसे होता है चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुना समुद्र में कूद गए थे समुद्र में श्री कृष्ण का इतना वियोग हुआ कब मिलेंगे कैसे मिलेंगे कहा मिलेंगे समुद्र किनारे बैठे बैठे रो रहे थे अचानक समुद्र को देखा समुद्र जहां ज्यादा गहरा होता है ना वहां उसका पानी थोड़ा नीला दिखाई देता ब्लू कलर का और भगवान कृष्ण का श्री विग्रह का वर्ण कैसा है महाराज सांवरा जैसे समुद्र का पानी वैसे उनका रंग उनको लगा ये समुद्र का जल में तो ब्लू कलर होता नहीं इसमें ब्लू कलर दिखाई अगर दे रहा है तो मेरा सांवरा लगता है समुद्र के अंदर बैठा हुआ है और वो समुद्र में कूद गए चेतन महाप्रभु समुद्र में कूद गए भावावेश में महाराज मछुआरों ने जाल में पकड़ करके बाहर निकाला पता कितने दिन तक भावावेश में रहे कोई कहता है दिन कोई कहता है दिन उसे भाव में पड़े रहे श्री कृष्ण की अनुभूति में महामंत्र का संकीर्तन किया गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, रामो, हरे रामो, राम हरे राम राम राम इस महामंत्र का कीर्तन हुआ तब वो वाहि अवस्था में आए ये क्या है ये है कृष्ण प्रेम जब ऐसे संतों के साथ रहोगे चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में क्या हिंदू क्या मुसलमान अरे क्या मनुष्य क्या पशु चेतन महाप्रभु के कीर्तन में पशु पक्षी नाचते थे ये क्या है ये वाइब्रेशन का प्रभाव ये परमाणु का प्रभाव हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं था जो श्री कृष्ण बोले सब भगवान का भक्त भग। और कौन ऐसा है श्री कृष्ण क्या सबके भगवान नहीं है क्या श्री कृष्ण मना करते हैं कि आप हमारा नाम नहीं ले सकते क्या रसखान श्री कृष्ण भक्त नहीं थे क्या रहीम कृष्ण भक्त नहीं थे हमारा ठाकुर तो ऐसा है जो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति उसका भक्त हो सकता है और वो सबको गले लगा सकता है हमारा ठाकुर ऐसा है हा? हमारा ही ठाकुर ऐसा है जो किसी को भी गले लगा सकता है ये जो भेदभाव है ना ये उसके हैं ये हमारे है ये उसके है ये बाकी पंथों में पंथ उसको धर्म भी नहीं बोलते ठीक है धर्म का नाम दे दो धर्म शब्द का अर्थ होता है जो सबका धारण पोषण करे सबको साथ लेकर के चले उसका नाम धर्म होता है धर्म शब्द की विपत्ति दुधाएं धारण पोषण धातु से संपन्न होता है उसका अर्थ होता है सबको धारण करे मैंने सबको साथ ले सबको अपनावे सबके सुख शांति की व्यवस्था करे उसका नाम धर्म होता है और वो धर्म केवल सनातन धर्म ऐसा है बाकी धर्म में तो भेदभाव करते हैं हा? अगर हमारे बात नहीं माने उसको मारो इसको ये करो उसको वो करो तो हमारा ठाकुर श्री कृष्ण क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या मनुष्य क्या पशु पक्षी जब वो नाचते थे इस वृंदावन के खोज चैतन्य महाप्रभु ने आपको मालूम होगा शायद वृंदावन तो चला गया था पांच हजार साल हो गए श्री कृष्ण को गए हुए इधर उधर हो गया था मुस्लिम काल रहा फिर अंग्रेजों का समय रहा सब इधर उधर हो गया था चैतन महाप्रभु जब वृंदावन आए उनको जिस स्थान पर जिस लीला का अनुभव हुआ कहीं रासलीला का कहीं काली मर्दन लीला का कहीं वेणुवादन का चेतन महाप्रभु ने निश्चित किया यहाँ पे वेणुवादन हुआ था यहाँ पर काली दमन हुआ था यहाँ पे रासलीला हुई थी चेतन महाप्रभु के साथ बहुत सारे सैकड़ों भक्त थे जानते हो मथुरा का पंडा उनके साथ लग गया इतने भक्त हैं कोई बड़ा महात्मा होगा बहुत पैसे मिलेंगे दक्षिणा मिलेगी लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु एक एक स्थान में हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते एक एक घंटा धूल में पड़े रहे ब्रजरज में पड़े रहे महाराज जो तो वास्तव भक्त थे उनको तो आनंद आ रहा था पंडित हो छोड़ के भाग गए जानते थे इस यजमान पागल है यजमान क्या देगा हमको ये ये पागलों का रास्ता है पागलों का अरे जो महाराज मैंने फिर कह दू दुनिया में कोई भी अचीवमेंट बिना पागल हुए नहीं होता क्या विद्यार्थी पागल नहीं होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो नींद छोड़ देता है भोजन कम कर देता है 16-16 घंटा पढ़ाई करता है क्या वो पागल पर नहीं क्या एक व्यापारी मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को देखा है बड़ी बड़ी कोठिया घर में बनी है ऑफिस में टिफिन मंगा लेते हैं घर भोजन करने के आने का समय नहीं है छोटे से कमरे में बैठ के भोजन करते हैं टिफिन का भोजन निकाल के क्यों चौदह चौदह घंटा काम करते हैं क्या वो पैसे के लिए पागल नहीं है एक विद्यार्थी अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए पागल है एक व्यापारी अच्छे व्यापार के लिए पागल है जब इलेक्शन होते हैं हमारे बैठे गांधी जी जब इलेक्शन होते हैं तो क्या जन प्रतिनिधियों में पागलपन नहीं होता है रात दिन एक कर देते हैं सोते नहीं है खाते नहीं है कोई कितना भी कुछ बोले बोलते नहीं है कोई कितना भी उल्टा सीधा बोले अब आए हो पांच साल नहीं दिखाई दे नहीं, नहीं कुछ भी हो सबके हाथ जोड़े पागल पागलपन नहीं है एक व्यक्ति अगर कुछ भी अचीव करना है तो पागल होना पड़ेगा अगर दुनिया के वस्तु के लिए पागल होना पड़ता है तो क्या हमारा ठाकुर बिना पागल हुए मिल जाएगा उसके लिए भी अगर कोई पागल नहीं होगा तो मिलेगा कहां से तो हे जो भगवान का रास्ता है क्वचित हसंती क्वचित रुदंती ऐसे संतों के साथ में रहो जहां भाई प्रशन हो जहां रह करके पता लगे जहां जाने से पता लगे यहां ठाकुर प्रकट है कहते महाराज धीरे धीरे जब दर्शन होंगे धीरे धीरे दर्शन होते लाला बाबू का घटना आप लोगों ने सुना होगा बंगाल के ही थे वृंदावन में मंदिर बनाया है ठाकुर ने आदेश दिया मंदिर बनाने का बनाया लेकिन लाला बाबू कोई सामान्य भक्त नहीं थे लाला बाबू ऐसे विश्वास जल्दी नहीं करते थे लाला बाबू ने मंदिर बना दिया प्राण प्रतिष्ठा कर दी अभी भी मंदिर है औरंगजी के मंदिर के बगल में लेकिन लाला बाबू को लगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा मैंने विग्रह बैठा ले मूर्ति बैठा ली है इनमें क्या सही में भगवान आ गए क्या या नहीं आए पता कैसे लगे प्रूफ क्या है माघ का महीना जनवरी ठंडी खूब होती है वृंदावन में दिल्ली में लाला बाबू को एक युक्ति सूझी अगर शरीर में प्राण होता है तो शरीर गर्म होता है गर्मी होती है शरीर में प्राण जब निकल जाता है तो शरीर ठंडा होता है देखो भक्त की युक्ति आ? प्रेम की युक्ति लाला बाबू ने सोचा रोज माखन मिश्री का भोग मैं श्री कृष्ण को लगाता हूं इनमें प्राण आए कि नहीं आए एक ही उपाय है क्या माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा और थोड़ा सा माखन उठा के श्री कृष्ण के माथे में भी लगा दूंगा अगर विग्रह में प्राण होंगे तो गर्मी होगी और गर्मी होगी तो थोड़ी देर के बाद ये माखन पिघलने लग जाएगा और ये लाला बाबू कोई सतयुग त्रेता के नहीं द्वापर के नहीं कलयुग में हुए वृंदावन में हुए पचास साठ साल पहले अभी उनका मंदिर बना हुआ है आप हमेशा कहते हैं भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। आज कौन किसकी परीक्षा ले रहा है आज भक्त भगवान की परीक्षा ले रहे हाँ लाला बाबू भगवान की परीक्षा लेने जा रहे लाला बाबू ने यहाँ भी माखन लगा दिया भोग लगा दिया देखने लग गए अगर वास्तव में ठाकुर मूर्ति में आ गए हैं तो मूर्ति में प्राण है तो गर्मी होगी माखन पिघलेगा और जानते हो पांच मिनट के बाद आज धन्य है ठाकुर की करुणा धन्य है ठाकुर की लीला आज अपने भक्त के सामने परीक्षा देने को तैयार हो गए थोड़ी देर के बाद माखन पिघलने लग गया हाँ माखन की धार माथे से चल करके उनके यहां चरणों तक आने लग गयी लाला बाबू साष्टांग लेट गए उनके आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए धन्य हो प्रभु अपराध हुआ मेरे से लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास दिला दिया आपने मैं तो एक तरह से आपकी परीक्षा किया फिर लाला बाबू निरंतर स्वयं सेवा करते थे पुजारी नहीं रखते थे पूजक हंडित नहीं रखते थे स्वयं पता लग गया स्वयं ठाकुर बिराजे हैं अगर हमको ये भरोसा हो कि साक्षात भगवान विराजे हैं, तो पूजा पंडित से कराओगे कि स्वयं करोगे पंडित से पूजा तभी तक होती है जब तक पूरा भरोसा नहीं होता कि ठाकुर स्वयं है या विग्रह है मूर्ति है ठाकुर घर में आ जाए फिर दूसरे से पूजा होगी आपका दामाद घर में आता है तो भोजन स्वयं परोसते हो या नौकर परोसता है कौन परोसता है स्वयं परोसते हो घर का मेहमान आ जाए आपके गुरुजी आ जाए आपका दामाद आ जाए उसके प्रति इतना प्रेम और ठाकुर के लिए पंडित जी लगा रखा है हंडित जी पूजा करते ठीक है, है जैसी जिसकी भावना फिर जानते हो खूब आनंद होता रहा लाला बाबू के जीवन में एक दिन लाला बाबू से ठाकुर ने जानते हो क्या कहा भगवान तो लीलाधारी श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ बहुत नोकझोंक करते है। यही उनका आनंद और इसीलिए आज सबसे ज्यादा भक्त श्री कृष्ण के हो गए और दूसरे के भक्तों को भी फोड़ लेते हैं। राम के भक्तों को भगवती के भक्तों को हृंदावन में इतनी भीड़ होती है क्यों बड़े नटखट हैं लाला बाबू को कहते हैं लाला बाबू एक मंदिर और बनाओ स्वप्न में लाला बाबू के सपने में आ गए लाला बाबू एक मंदिर और बनाओ लाला बाबू बोले महाराज मेरे पास जितनी संपत्ति थी बंगाल में सब मैं बेच करके ले आया आपका मंदिर बना दिया मेरे पास पैसा और है नहीं और मांगने का मेरा स्वभाव नहीं हा? देखो जो भगवान का भक्त है अगर वो मांगेगा तो भगवान से मांगेगा वो दुनिया से कभी नहीं मांगेगा होर दास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा मेरा भक्त कहला करके अगर दुनिया से मांगता है इसका मतलब है मेरे ऊपर अभी उसका भरोसा आ, पूरा पूरा है नहीं लाला बाबू ने प्रभु से कह दिया प्रभु मेरे पास अब संपत्ति नहीं है मैं दूसरा मंदिर कैसे बनाऊ प्रभु ने कहा लाला बाबू मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूं वो मंदिर बनता ही तब है जब मेरे काम में सारी संपत्ति लग जाती है उसके बाद ही वो मंदिर बनता है तो प्रभु कौन से मंदिर की बात कर रहे है ले आपने मेरे को मंदिर में तो बैठा दिया मैं मंदिर में आ भी गया तुम सेवा भी करते हो लेकिन लाला बाबू अब मेरा मन हो रहा है मैं तुम्हारे हृदय को मंदिर बना लूं और वहां हमेशा निवास करूं तुम अपने हृदय को मंदिर बनाओ हृदय को मंदिर बनाओ लाला बाबू प्रभु वो कैसे बनेगा बोले गोवर्धन जी जाओ कि राजी वहां कृष्णदास नाम के एक सिद्ध पुरुष रहते हैं उनसे मंत्र दीक्षा लो साधना करो एक साल के अंदर तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर बन जाएगा लाला बाबू ने कहा महाराज मैं गोवर्धन जी जाऊंगा तो यहाँ आपकी सेवा पूजा कौन करेगा भगवान बोले लाला बाबू फिर तुम भूल गए सेवा पूजा तुम करते हो या मैं करवाता हूं बोले महाराज माफ करिए लाला बाबू को तुरंत समझ में आ गया प्रभु आपकी सेवा कोई कर नहीं सकता है आप जिसपे कृपा करते हो से आप करवा लेते हो आ, मैं आपकी सेवा ठीक है मैं जाऊँगा गोवर्धन जाऊंगा कृष्णदास जी को जाकर के प्रणाम किया कृष्णदास जी मुस्कराए बोले हाँ प्रभु का आदेश हुआ है तुमको मंत्र दीक्षा देने का लेकिन एक साल के बाद एक साल क्या करूं बोले भिक्षा मांगो गिरिराज राज्य की परिक्रमा करो और भजन करो एक साल के बाद दीक्षा होगी ठीक है लाला बाबू सोचने लग गए एक साल का विलंब क्यों हो रहा है कोई कमी जरूर है हाँ? जो शुद्धिकरण होना है वो हुआ नहीं बहुत विचार किए देखो साधकों के कितनी सूक्ष्म बात होती लाला बाबू भिक्षा मांग के खाते थे सबके अन्य क्षेत्र में जाते थे भिक्षा मांग के खाते थे भजन करते थे वो लेकिन सेठ लक्ष्मीचंद जिन्होंने रंग जी का मंदिर बनवाया अगल बगल दोनों के मंदिर हैं उनसे कभी जमीन को लेकर के विवाद हुआ था लाला बाबू का कोर्ट केश हुआ था कोर्ट केश में लाला बाबू जीत गए थे सेठ लक्ष्मी हार गए थे तो लाला बाबू कभी भी लक्ष्मीचंद जी के अन्न क्षेत्र में भिक्षा लेने नहीं जाते थे थोड़ा मन में था यह वही व्यक्ति है जिसको मेरु, जिसने पर कोर्ट केस कर दिया था। लाला बाबू सोचे कि कहीं ये कमी तो नहीं बची लक्ष्मीचंद चंद भी आखिर भगवान का भक्त है मंदिर बनवाया मेरे साथ कोर्ट केस लड़ा तो मेरे अंदर में जो उसके प्रति द्वेष है कहीं यही कमी तो नहीं है उनके मन में आया अगले दिनों लक्ष्मीचंद के अन्न क्षेत्र में पंक्ति में जाके खड़े को बताया, आज तो लाला बाबू तुम्हारे अन्न क्षेत्र में भिक्षा लेने के लिए खड़े सेठ लक्ष्मीचंद को विश्वास नहीं हुआ जो मेरे साथ इतना केस लड़ा मेरे को हरा दिया आजो मेरे क्षेत्र में भिक्षा लेने खड़ा सेठ लक्ष्मी चंद अंदर से भागे भागे आए लाला बाबू को हृदय से लगा लिया लाला बाबू तुम्हारा यहां नहीं है अंदर चलो छप्पन की जरूरत नहीं लाला ने कहा नहीं लक्ष्मी मेरे को गुरु का आदेश है भिक्षा मांग के खाना छप्पन भोग नहीं खाना है मैं यही लूंगा यहाँ जो तुमको देना है दे दो क्षेत्र से भिक्षा दी गई और लाला बाबू जब मुड़ करके वापस भिक्षा लेके जा रहे थे रास्ते में उनके गुरुदेव मिल गए हाँ, सिद्ध संत कृष्णदास जी महाराज लाला बाबू कल तुम्हारी दीक्षा होगी हाँ? कितनी सूक्ष्म कमी थी हाँ? हम लोग कहते महाराज माला करते हैं कुछ अनुभव नहीं हो रहा है माला तो करते हो ठीक है मान लिया लेकिन माला के साथ साथ और भी क्या क्या करते हो जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हो रागत द्वेष करते हो झगड़ा करते हो किसी का अपमान करते हो किसी को चीट करते हो तो दो माला चार माला क्या करेगी वो माला की साधना वैसे बह जाएगी जैसे टूटे हुए घड़े का पानी बह जाता है इसलिए क्या क्या करना वो भी सीखना होगा और क्या नहीं करना वो भी सीखना होगा हा? हम लोगों की साधना में ताकत क्यों नहीं आती पूज्य आनंद महिमा कहती थी बाबा घड़ा फूटा हो तो पानी कितने दिन में भरेगा घड़ा फूटा हो घड़ा अगर फूटा हो मतलब हम साधना भी कर रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं इसका नाम है फूटा घड़ा वो साधना बहती जाती निकलती जाती घड़े को ठीक कर लो फिर साधना करो फिर पानी भरो उसके बाद आपका घड़ा भर जाएगा खड़ा भर जाएगा माने कृष्ण प्रेम हृदय में भर जाएगा और कृष्ण प्रेम भर जाएगा तो श्री कृष्ण आपके सामने बांसरी में जाकर के खड़े हो जाएंगे हाँ इस कल में भी खड़े हो जाते हैं इस कलयुग में भी खड़े हो जाते हैं जैसे हमारे गुरु जी के सामने खड़े हुए तो ये गुरु आश्रम में जब रहोगे हाँ ये साधकों की बात है जो ग्यारहवा स्कंदे नवयुगेश्वर संवाद कथाएं कम है साधुकों के सूत्र कैसे साधना करें साधना में कहा कमी रहती है क्यों हमारी साधना सफल सा नहीं होती क्यों ठाकुर में मन नहीं लगता है कई लोग कहते हैं महाराज माला करते मन मन नहीं नहीं लगता। लगता क्यों क्यों भाई? मन क्यों नहीं लगता है? अरे उसका कुछ जो प्रोसीजर है वो गुरु से सीखो माला करने के पहले क्या क्या करना है आपकी आसन शुद्धि होनी चाहिए हमकी माला शुद्ध होनी चाहिए आपका समय एक होना चाहिए आपका मंत्र एक होना चाहिए और माला जब करने के पहले प्राणायाम और ध्यान होना चाहिए तजपस तदर्थ भावनम योग सूत्र है जिसका जब करो उसकी भावना साथ साथ चलती रहे हाँ उसकी झांकी साथ साथ चलती रहे ये जब का तरीका है वो किसी सिद्ध पुरुष से सीख के करना होगा जिसने स्वयं नहीं किया वो क्या सिखाएगा आपको वो सीख के करोगे प्रोसीजर से करोगे आपको साल छह महीने में रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा ठाकुर इतना कृपालू इतना कृपालू है आप झूठे ही उसका नाम लेने लग जाओ तो भी सोचता है अब भाई नकल कर रहा है तो नकल को एक दिन असल बना दो इसकी हाँ नकल को असल बना के स्वीकार कर लेता लेकिन करो तो सही नकल भी करो तो ईमानदारी से करो ना नहीं मन लगता है तो भी करो एक घंटा रोज करो कम से कम एक घंटा गृहस्थ को रोज करना चाहिए जब हमारे गुरु जी बड़ी सुंदर बात कहते थे बोले जब के लिए लिखा मन वाणी कर्म तीनों का उपयोग करो तो सफलता मिलेगी मन आपके कंट्रोल में नहीं है ठीक है वाणी और कर्म वाणी से आप जब बोलते रहो और माला चलती रहे तीन में से दो आपके कंट्रोल में तीन में से दो कंट्रोल में है ना तीन में से दो मार्क्स मिले तो फेल होता है कि पास होता है पास होता है तीन में से दो मार्क्स तो आपके पास है दो को ईमानदारी से लगाओ तो हमारे गुरु जी कहते थे तीसरा मार्क्स जो मन रूपी है वो ग्रेस मार्क के रूप में ठाकुर तुमको दे देगा ठाकुर तुम्हारे मन को कंट्रोल करेगा जो तुम्हारे पास से पहले तुम तो करो मन नहीं लगता मत कोई बात नहीं चिंता मत करो एक घंटा रोज बैठो माला लेके माला शुद्ध हो आसन शुद्ध हो मंत्र शुद्ध हो गुरु से सीखा हुआ हो ऐसे जब करोगे तो ठाकुर का अनुभव होगा और ठाकुर का अनुभव होगा तो दुनिया के माया मोह से दुख सुख से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा इस प्रकार से आज का ये प्रसंग यहाँ पर पूर्ण होता है इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे आज इतना ही ओलिए बाके की जय जय श्री राधे।